आगतम एम आगत अमात्या भार्या वा ऊंचु जा कर के लौटे हुए यमराज जी कुछ के अपने मंत्रीगण अथवा पत्नी ने कहा बोधयता ध्यान दिलाते हुए वैश्वानर अग्नि वैश्वानु अग्निव साक्षात्वती वैश्वाद्नि साक्षात प्रवेश किया हुआ है रूपेण अतिथि अतिथि होकर के कौन ब्राह्मण कहा प्रवेश किया घर में प्रवेश कर गृह लेकिन किस प्रकार से सौम्य अग्नि आ जाए शांत अग्नि आ जाए इत्यादि तो खराब नहीं है लेकिन आती थी ब्राह्मण आ करके घर में इस तरह से प्रवेश करी घर को जला दे इसे दहन ईव ग्रहण दहन ईव मानो जला देने के साथ तस्य दाहम शमयंत युव इसलिए उसकी दाह को शमन करने करते हुए के शना है अग्नि एकताम पाद्यास नक्षणाम शांतिम कुरती उस अग्नि को शमन करते हुए के समान आपने क्या करना है कहते उस अग्नि के प्रति एकताम ये जो चीज देनी क्या देनी है पाद्य आदि पाद्य उन्हें पहले जल का प्रो जो है ले जाए क्षरण धोवें उनको सम्यक आसन पर बिठावें हि हाँ? दान लक्षण पाद्य आसन आदि दान इत्यादि देना रूपी शांति कुर ऐसे प्रदान करने के द्वारा मानव अग्नि के दाह का शमन करने के समान शमन हो जाता है वहा ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएगा नाराज नहीं होगा विशाप नहीं देगा ये संतो अतिथे है ये तो शांति कुरंती संतो अतिथे है अतिथि का शांति करते हुए किसी प्रकार व्यवहार आज तक संत महापुरुषों में मतलब सतपुरुषों में होता हुआ देखने को मिला यथ अत जिसलिए ऐसी संसार में परंपरा है सतपुरुष लोग अतिथि का भविष्य ब्राह्मण रूपातिथि हो उसको इस प्रकार से सत्कार करके ही अग्नि का शमन करने के समान उसके शांति प्रदान करते हैं अतः इसलिए आप भी क्या करें हर मैंने आंग सर जोड़ लेना चंद्र सफेद में नहीं है तो जोड़ के समझना चाहिए इसलिए कर आ हर ले जाइए हे वही बस होता यवराज जी आप जो इसको ले जाइए क्या ले जाए उदक जल लेद्याद्यथम पाद्य आदि के लिए जल ले जाइए किसके लिए ले जाना है नचिकेत से जो रूप में अतिथि होकर आया हुआ नचिकेता नामक से ब्राह्मण के लिए पाद्यार्थम पाद्याद्यर्थम समझना पात्यादि के लिए जल को ले जाइए यह तो प्रत्यवाय श्रुति क्योंकि यदि हम नहीं ऐसा करोगे तो श्रुतियों में स्मृतियों में प्रत्यवाय का श्रवण हुआ है। पाप लगेगा और ऐसा पाप जिसका सारा वंश ही नष्ट हो जाए सब कुछ जिंदगी भर में कमाए हुआ पुण्य है जो कुछ भी है सारा नाश हो जाएगा ऐसा श्रुतियों ने बताया प्रत्यय के बारे में अगला मंत्र में ही वर्णन करेंगे क्या क्या नुकसान होता है क्या क्या नाश होता है वो अगले मंत्र में बता रहे किनारे देखिए आशा प्रतीक्षे संगतन सुनता चेष्टापूर्ते पुत्र पशु सर्वान्ते पुरुष सेल्प मेधस ये गृह से गृह ब्राह्मणों अनष्टन वसति जिसके घर में कोई ब्राह्मण आया हो और बिना खाए पिए रहता हो यसे गृह जिसके घर में ब्राह्मण जाति अतिथि रूप में आया हो और अनस्टन बिना खाए पिए वस रहता उस अल्प में अल्प बुद्धि वाला जो घर का यजमान का क्या माना जाएगा वो अल्प बुद्धि वाला ही माना जाएगा जिसके घर में जो है ब्राह्मण आया और उसको छलाए नहीं पिलाए नहीं कुछ ना करें वो अल्प बुद्धि वाला ही आदमी है जो अपनी नाश को न्योता दे रहा है अपनी नाश का स्वागत कर रहा है इधर। ब्राह्मण अतिथि का सत्कार न करना अपने नाश का आवाहन करने के समान है ना इसलिए उस आदमी को क्या कहा जाएगा बुद्धिमान नहीं इसलिए अल्प मेधसा कर ये, लो यश पुरुष से गृह ब्राह्मणों अनशन वसती त्रिंगते ऐसा नहीं करते क्या क्या भ्रिंगते? क्या क्या नाश हो जाता है तब गिना रहे हैं देखो आशा प्रतीक्ष सबसे पहले नंबर में लिया आशा आशा पुत्र ऐसा लेकर के पुत्र प्रेम जितने भी है आशादि शब्दों के द्वारा आशादी फल पर है वो शब्द आशा का फल प्रतीक्षा का फल ऐसा लेना सब आशादी फल पर आह तत्नाश से ये आशा का नाश तो नहीं है आशा के तरह होने लो, फल का नाश ही कहना इष्ट है इसलिए आशा प्रतीक्षा संगतम सुंदरतम इष्ट करम पूर्तकर्म इनमें क्या ना, इनके फल लेना अपुत्र पुत्र में पुत्र का फल नहीं लेनी है पुत्र का ही नाश पशु का नाश इसे आशा से लेकर पूर्त जो बात कही जा रही है इन में तद तद फल का नाश समझना है कुत्र पशु में साक्षात वस्तु का नाश समझना आशा सबसे पहले ले रहे हैं आशा आशा का क्या होता है इष्टार्थ प्रार्थना जो अज्ञात है इष्ट वस्तु संबंधी प्रार्थना की जाती है उसका नाम आशा उस आशा करने से तद आप प्रवृत्त होंगे प्रवृत्त जब होंगे उसका फल आपको मिलेगा वह फल का नाश होगा फिर प्रतीक्षा प्रतीक्षा क्या है निर्ज्ञात होंगे प्राप्त अर्थ का प्रतीक्षण उनके लिए प्रतीक्षा करने का नाम प्रतीक्षा है दृपतांश समझाएंगे तो उतार्ष प्रतीक्षा के अंत में आपको मानव फल मिल गया तो फल का विनाश हो जाए तीसरे में संगत संयोग जनिजो फल आशा और प्रतीक्षा का संयोग से जनिजो फल है तत्सयोग है भाषा कर इसलिए पूर्वक्त का ही संयोग से जनिजो फल है उस फल का विनाश हो जाता है सुन्द्रदान सत्यादि बोल करके सुष्टु वचन बोल करके व्यक्ति ने जो अनेक प्रकार के फल प्राप्त करता है वह नष्ट हो जाएगा। पूर्त और इष्टा एक करमे, करमे, पूर्त अलग बनाना, दत कपड़ा दान, भोजन दान इत्यादि करना कर्म कहा जाता इन कर्मों से होने वाला पुण्य वो भी नष्ट हो जाता है पुत्र पशु पुत्र और पशु यह भी नष्ट हो जाते हैं भाष्य आशा प्रतीक्षा जिसके न कर पर क्या क्या प्रत्यवाय लागू होता है ये उसको यह श्रुति संग्रह करके बोल रही है यहां पर आशा प्रतीक्षा, आशा च, प्रतीक्षा च चाहिए आशा प्रतीक्षा प्रतिमा का दिवचन भाष्य कर रहे हैं अनिर्ज्ञात प्राप्त प्रार्थना आशा निर्ज्ञात प्राप्त प्रतीक्षा अनिर्ज्ञात प्राप्य के संबंधी जो प्रार्थना है उसका नाम आशा है अनिर्ज्ञात है इसकी प्राप्यता जिसका इसमें निश्चय नहीं है जैसे आप लोग जो है स्कूलों में पढ़ाई किए निश्चयता के पास हो ही जाएंगे क्या पता फेल भी हो सकता है परीक्षा देने जाते हैं जब भी हर व्यक्ति सोच के ही जाता है मैं जरूर पास हो जाऊंगा हर व्यक्ति में फर्स्ट रैंक में पास होगा कहाँ से थोड़े फर्स्ट रैंक आ सकते एक ही तो आएगा पूरे कक्षा में बाकी सब तो निचले लाइन में जाएंगे सब यही आशा बांध के गए हैं वहां अनिर्ज्ञात है प्राप्त की जो फल परीक्षा का फल अनिर्जात है फिर भी वहाँ इस तार की प्रार्थना करता है मैं पास हो जाऊ में रैंक में हो जाऊँ उसकी जो प्रार्थना का नाम है आशा प्राप्त प्राप्ति प्रार्थना आशा और निर्ज्ञात जो प्राप्य है निश्चय है निर्ज्ञात हो गया निश्चय कर लिया है प्राप्य अर्थ तत्समु प्रतीक्षा करनी पड़ेगी अब जैसे आपको रिजल्ट आ गया मालूम हो के पास हो गया है अब ये नहीं मालूम है ना किसमें कितना मार्क्स मिला तो रिजल्ट कितना फर्स्ट रैंक हो गया है जो भी हो गया ना भी अभी निर्ज्ञात है अब मार्कशीट की प्रतीक्षा करनी पड़ती है तब पता चलता है किस सब्जेक्ट में फेल भी हुए हैं तो, तो भी नहीं प्रतीक्षा करनी पड़ेगी किन किन में कोता खाया कौन सब्जेक्ट में भी जानना है ना उसकी प्रतीक्षा होती है इसलिए निर्यात जो प्राप्य अर्थ की जो है प्रतीक्षणम का नाम प्रतीक्षा के आशा प्रतीक्षा ऐसे दो चीज का नाम आशा प्रतीक्षा संगतम सत्य योगज फल सब पुरुषोंगा सब पदार्थोंगा सब शास्त्रोंगा सब संघ का संयोग से जो जन्य है उस फल का नाम संगतम योग पाठो गोपाल टीका अनुसार हो तो अवगंतव्यम कुछ लोग समुपस घटा दिया सबसे सब घटा दिया संगतम ने संयोगजम कि नहीं होना चाहिए यही ठीक है सब संयोजन ज्यादा श्रेष्ठ तो पुण्य को हमें लेना है संयोग जमी तो पाप भी होता है ना क्योंकि पंचाग्नि विद्या केंद्र में नहीं आया चार लोग महापापी होते हैं जो उसका संकर तो वो भी पापी में ही गिना जाता है आदता ये वगैरह महादूत होते हैं उनके सं वाला भी संगज कहा पुण्य हुआ इसलिए सब संयोग जमी ज्यादा श्रेष्ठ यद्यपि गोपाल टी कोई पहले रही है भाष्य पर गोपालपुरी टिप्पणा में, में। तो टीका कह दिया वो पुस्तक भी हम लोगों के पास है लाइब्रेरी में गोपाल टीका इन खंडों में छपा है तो उसमें उन्होंने पाठ ऐसा कर दिया योग भी नहीं है सत्य और सन दोनों हटा दिया चलिए योगजम ऐसे पाठ किया है उन्होंने उनके अनुसार सत्ययोग फलम सत्य संयोग सत्य कही थी सत्य मैंने आत्माता है आत्मा का संयोग का चिंतन से जो जन पुण्य है वो हो सकता है सत पुरुषों का जन चिन्ह है सत्य पदार्थों से संयोग से जो होता है सतसंगरूपी जो संयोग है उससे जन जो होता है वह तो सारा पुण्य साथ में नष्टा सुंदरतांच वाक सुंदरता एक शब्द है रूढ़ बना दिया गया उसका अर्थ है प्रिया वाक प्रिय वाणी मीठी मीठी जो बोलते हैं ना लोग ठगने वाले वो नहीं मीठी बोले और सच बोले सत्यम ब्रिया बृहत वाली बात मीठी मीठी बोल के ठगने वालों को नहीं लेना मतलब पाप कर रहे हैं ना मिथ्याचार कर रहा है लेना है जो सदाचार है ना इसे सुंदरता सुंदरता ही प्रिया वाक तिमितमितिमित और वाघ निमित जो कुछ फल है वो सारा फल भी नष्ट हो जाएगा उ समझना चाहिए किम हमेशा श्रौत के लिए यागापर्य श्रोत यागातम याग आदि भी ले सकते हैं और आराम आदि क्रियाजम फल यदि इस इष्टपूर्त इत्यादि का लक्षण जो है प्रश्नोपरिषद की टीका में बहुत सुंदर बोला हुआ है आनमिरी टीका प्रश्नोपरिषद वालों ने दिया है ग्यारह देख लेना कैलाश के अग्निहोत्र आदि प्रदान मात दत्ताजी सबसे भी क्या लेना है दत्त का दिया दत्ता का मतलब क्या होता है शरणागत संतराणम भूता नाम चाप्य हिंसन बहिर्वे तीनों श्लोक प्रश्नो प्रशत प्रश्न देख लीजिए विस्तार आ जाएगी और जब पे प्रश्टा हम लोग भी पढ़ेंगे तब तो और विस्तार समझा देंगे संक्षेप में बता दिया अग्निहोत्री शु त्याग आदि है उनको कहते हैं पूर्त और जो है पूर्त इष्ट और आरामी जो क्रियाजन्य है वो जो हुआ पूर्त कहते हैं उन फलों को भी नष्ट कर देगा यदि अतिथि का सम्यक सत्कार न हो तो पुत्र पशु पुत्राश पशु सर्वा नेता सर्वांगे रिंगते मैने आवर्जयती तो है म्रिंगते। म्रिंगते मने ना इसे आवर्जयती मानी विनाशित सारा फल और पुत्र एवं पशु जो है धन दौलत सब नष्ट हो जाएगा वर्जी वर्जने जने तो टिप्पणदार थोड़ी गिर छाप गलत छपे हैं तीन नंबर वर्जने ना बनाओ टिप्पणी इदित धातु देखो वृंत रूपये आता इसलिए दीर्घित दिया होगा कि कुछ लोग आए इसलिए जान हाँ कर क्या बोल रहे हैं, कुछ हैं। उसमें तो नुम नुम नहीं नहीं हो सकता तो होगा पुत्र पशुषा आवरजेती कर, कर दिए आ आसमता पूर्णतया वर्जेती विनाशे त्य हो जाएगा ये सब कुछ नष्ट होगा पुरुष इस पुरुष का अल्पमे जैसा अल्प प्रज्ञ से अल्प प्रज्ञ का पूर्ण प्रज्ञ होता है अप्रज्ञा होता है अल्प प्रज्ञा होता है अप्रज्ञा तो झंझट में उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता वो तो जानवर है अप्रज्ञ और पूर्ण प्रज्ञा का भी कोई फर्क नहीं पड़ने अल्ले तो ब्रह्म ज्ञानी हो गया ये अल्प प्रज्ञ जाता है हमेशा इस संसार में संसार में मारखाता हमेशा अल्प प्रज्ञ ही है न पूर्ण प्रज्ञ न अप्रज्ञा जानकर के अल्प मेधा नित्य मशिक्षण प्रजा मेध यो सूत्र है समाशांत अशिच प्रत्येक आशीष व्याख्या कर दिया यदि भी वहां पर अनुवृत्ति किया लेकिन वहां पर विधानकारादी काशिका वृत्ति सिद्धांत देते हुए कहा नहीं तब भी हो सकती है सिच क्योंकि वह स्वरित तो प्रतिज्ञा नहीं है व्याकरण का सिद्धांत है एक सूत्र से दूसरे सूत्र में कोई शब्द को लेना है तो स्वयंपरणीय सूत्र में अस्वरित शब्द होगा उसी का अधिकार उत्तर उत्तर अधिकम करो दीदी अधिकार ऐसा तो अनुवृत्ति के लिए निर्णय कर दिया हो शब्द, उसी की पद की अनुवृत्ति होती है अनुदात और उदात वाले पदों की अनुवृत्ति कभी नहीं होती है उस तो सिद्धांत काशाकार ने कह दिया ये सर्वत्र लाभ हो सकता है इसलिए आशिष्ट प्रत्यय करिए शब्द ना अल्पमे उसका षष्टी अंत है अल्प मेधस अल्प प्रज्ञ ऐसा पुरुष का क्यों नाश हो गए सारा चीज क्योंकि उसका यस्य अन मे अभुंजानो ब्राह्मणो गृह क्योंकि उसके घर में ब्राह्मण जो है बिना खाए पिए रह गया ये सब यमराज जी ने आगे बताएंगे पता लगता है वचनों से कि यमराज जी को मालूम हो गया तो जब नचिकेत आए वैसे ही जीवन मुक्ति तो है है सामर्थ्यवान है वो जान लिए फिर भी जान बुझ के वो लेट से आए ताकि जो है श्रुति सार्थक हो जाए यज्ञ ने दान तपसा अनाश के न ब्राह्मण विधिशन थी और लेश तप की बाकी थी वो पूरा करा दिया न निचिता से ताकि ब्रह्म ज्ञान के वह योग्य हो जाए जान के कराया ये गुरु की विशेषता होती है वो जान लेता है तो शिष्य को कर्म उसी करा देता है ताकि वह विद्या के पात्र हो जाए कहता गोमराज जी ने जान को नहीं आ सकते संकल्प में भी बना ले मीटिंग में वो बैठे सामर्थ्यवान पुरुष है, सामर्थिवान है। ले लीला जान की, की गई है इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि अनस्तान पर टिप्पण भी है विजानद भी भारी अमत्याद भी नूनम अनुरु मानोपी भोजनाद्यत नचिकेता न्यून वियोग पीड़ितों मत पिता न भवेदुक्तवान मामेव प्रतीक्षाणी मया भी कथम बुझे तो मनीषया नुक्तवान किया वो गम्य थे क्योंकि नचिकेता ने क्यों भोजन नहीं किया इस पर विचार करना पड़ेगा भूखा क्यों रहा वहां जाके क्या उनके घर के लोगों ने कोई पूछा नहीं किया कि नहीं पूछे न थे वहाँ नहीं पत्नी ने पूछा होगा मंत्रियों ने पूछा होगा फिर भी क्यों नहीं खाया हो उसका टिप्पणकार समझा रहे एक कारण तो यह हो सकता है कि भाई व्यक्ति ने सोचा कि मैं जब घर से निकल गया हूँ वह पिता माता वगैरह भी भोजन नहीं कर रहे होंगे सोच रहे पता नहीं क्या होगा वहाँ इमराजी लौटाएंगे कि नहीं लौटाएंगे बड़ी चिंता है तो उस चिंता और दुख के मारे पुत्र का वियोग जिन्ह दुख के मारे वे भी भोजन नहीं करते होंगे अत्य जब वे नहीं कर रहे हों मेरे वियोग के कारण से तब तो मैं कैसे भोजन कर रहूं? इसे पिता और माता की याद में उनके प्रति सहानुभूति के कारण से पुत्र भी अनशन में बैठ गया जब ये निर्णय ना हो कि मैं लौटूंगा नहीं लौटूंगा क्या, क्या होगा क्या नहीं होगा तब तक, तक हम नहीं खाएंगे एक पक्ष तो यह पास को यह, दूसरा पक्ष चांदी उपरिषद का निर्णय होगा चांदी उपरिषद में कहा छह ऋषि लोग अशुपति के महाराज के पास गए है ना लेकिन भोजन नहीं किया वहां उन्होंने दिन में आए होंगे लेकिन नौकर चक्र ने कहा वो एक में बैठे हैं राजा साहब इसलिए आप जो है भोजन भजन करो लेकिन उन्होंने नहीं किया दूसरा इन सवेरा हुआ तो राजा के समक्ष उनको पेश किया गया तो राजा के समक्ष पर उन लोगों ने खबर दिया भाई इन्होंने भोजन भजन कुछ नहीं किया तब राजा ने पूछा आपने क्यों ऐसी की अतिथि होकर ऐसे नहीं करना चाहिए तब तो उन्होंने कहा जिस उद्देश्य से आए हैं वह उद्देश्य फलीभूत होता है नहीं होते निश्चय हुए बिना हम यहाँ खाने पीने यज्ञ में भाग लेने नहीं आए किस उद्देश्य आए तो उन्हें हम वैश्वान विद्या चाहते हैं आपसे आप देने को तैयार हो तो हम रुकेंगे नहीं तो हम चलते रहेंगे वापस हमारे यज्ञ से मेरे को मतलब नहीं ना हम आपके यज्ञ में भाग लेने आए ना हम अतिथि हैं हम तो विद्यार्थी रूप में आए ना विद्या मिलना है तो रुकेंगे नहीं मिलना है तो टाटा चल देंगे ऐसे आजकल विद्यार्थी मालूम है उनको अब इतने तारीख तक पाठ नहीं होना है तो सच्चा कौन देखेगा बहुत दूर में रहकर फोन से पूछ चलेगा? तब तो जरूर नहीं आएगी तो। अभी नहीं आए फिर देखा लक्ष्य क्या है उद्देश्य क्या है आने का आगमन का वह पूरा जब तक नहीं होना है या निश्चय नहीं होता होगा तो हम क्यों आगे करें इसलिए जैसे ऋषियों ने भोजन नहीं किया तो विद्या प्राप्त करता तो नची के तभी अपने आगमन के बारे में सुच हुए बिना भोजन नहीं पाया दूसरा तस्मा इस सर्वावस्था अतिथि का तात्पर्य है इस मंत्र से द्वारा उपदेश आम जनता को श्रुति ने दिया है कि भाई कभी भी किसी भी अवस्था सर्वावस्था अतिति ही अनुपेक्षणीय अतिथि की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए यह इसका अर्थ है तो यम राज्य आ जाते हैं और जब उन्होंने इसे कह दिया इष्ट मित्रों ने मंत्रियों ने या पत्नी ने तो पानी लेकर के यमराज जी पहुंच गए पहुंच के उनका चरण धो करके चरणौदय ग्रहण किए और फिर उनको घर के अंदर ला के आसन पर बैठा करके क्या कहते हैं वो अगला मंत्र बता रहे हे मुक्तो मृत्यु ऐसा कहे जन मृत्यु ने कहा नचिकेत उपगम्य पूजा पुरुष ऐसा नचिकेत गम नेतम उपगम्य नचिकेता के पास गए और उसी पूजा आदि पुरस्कार के पश्चात नचिकेता से हाथ जोड़ के खड़े होकर के बोल रहे शीर्घ में ब्रह्म नमस्ते अस्तु ब्रह्म स्वस्ति में अस्तु तस्मात्ति वराण विश्व तीसरो रात्रि यद वापसी ही तस्मात् तीन वराणीश्वा ऐसा मुझे करना तीन रात्रि जो आपने यद है ना उसके तस्माद तस्मादा हुआ है यद का मतलब यस्माद यस्मात जिसलिए आप जो हैं अनस्मन आप हे ब्राह्मन संबोधन के कहता हे ब्रह्म आप अतिथि होकर और नमस्कार के योग्य होकर ब्राह्मण है क्षत्रियवता भी, भी होने तो के नाते भी वर्णाश्रम वरना, धर्मानुसार है ना गृहस्थ आश्रम में भी है वो यमराज जी भारिया बोलती है ना पत्नी वगैरा के बोल रहे हैं तो गृहस्थ आश्रम में है और क्षत्रिय वर्ण का है अतए भी ब्राह्मण आश्रम ब्राह्मण वर्ण वाला और ब्रह्मचूर्य आश्रम में रहने वाला नचिकेता स्वतः पूज्य हो गया, गया। विशेषण में जुड़ गया पहले कल अतिथि कहा गया यमराज ने गौरविशेषण जोड़ दिया आप हमारा नमस्य भी हैं पूज्य भी है ऐसा होते हुए मे गृह आप मेरे घर में जो यह तीन रात्रि अनशन ही बिना खाए पिए आपने वास किए हैं उन प्रत्येक रात्रि को लेकर एक एक आप जो है वर लें, तीन वर में आपको देता हूं एक रात्रि को लेकर मतलब क्या आपको एक शंका करने वाला शंका रहेगा फिर दिन के लिए अलग कोई वर होगा मध्याह्न के लिए अलग वर होगा साय का अलग वर्ग ऐसा नहीं यार रात्रि का तात्पर्य पूरे चौबीस घंटा साठ घड़ी पूरा संपूर्ण एक एक दिन का एक है नहीं तो नौ हो जाएगा ना दिन हो गया सायंकाल और रात्रि तीन भाग करेंगे तीन किया नौ वर् मरना पड़ जाएगा और यहीं चर्चा में शेष हो क्या मांगा और क्या दिया, दिया कहीं वर्णन तो है तीन ही का वर्णन है बल्कि ब्रह्मसूत्र में चर्चा करते हुए बीच का प्रेदर्श उन्होंने जो दिया है खुश होकर के उसको एक अलग बर मान के शंका करता चार हो गया ऐसा करके ब्रह्मसूत्र में वरों के बारे में संख्या के बारे में चर्चा वहां भाषा शास्त्र के खंडन के नहीं तीन ही है जिन्हें अपनी मर्जी से अधिक दे दिया वो अलग नहीं गिना जाएगा मांगा तीन दिया उसे तीन, बस। ब्रह्मण सबसे पहले इसलिए आपको मेरा नमस्कार और आप अग्नि रूप है वैश्वर अग्नि का साक्षात स्वरूप है घर में प्रवेश हुए हैं धन करते हुए के समान है अतव मैं प्रार्थना करता हूं में अस्तु। मेरा कल्याण होवे यह प्रश्न उठेगा यही जब हम विद्या के प्रवर्तक आचार्य में ऐसे है फिर तो ये क्यों कह रहे स्वस्ती में अस्तु तो? क्या कुछ बिगड़ने वाला है क्या उनके क्या बिगड़ेगा न कृता कृत स्पृशता प्रेस क्यों कह रहे है? इसे कहना पड़ता है वो तो ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी भले है उनके पदरी बच्चे ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी क्या जिन्होंने पहले कहा महाराज जाइए के, मैं सब कुछ नष्ट हो जाएगा यही अम्राज्य का वचन नहीं है ना? सब कुछ नष्ट हो जाएगा प्रतिवाय लगेगा कौन कहा पत्नी वगैरह ने कहा है उनके दृष्टि कौन से अम्राज्य कह रहे हैं स्वस्ती में अस्तु स्व दृष्टिया नहीं है ऐसा और वर देने की सामर्थ्य वाला डर रहा जो दूसरे को ऐसी स्थिति में रहने वाला उस स्थिति के बावजूद भी में की परिस्थिति डरेगा क्या न विवेद कुत नीवेदी कदाचन है, है। ब्रह्मज्ञानी का मामला अतय स्वस्ती में तो स्वपत्नी और अन्यों की दृष्टिकोण से है स्व दृष्टिया नहीं तस्मात प्रतिदिन तस्मात् प्रति का प्रत्येक दिन के अनुरूप एक एक वर्ग की आप मांग करें भाष्य तीसरा रात्रि ही उषितवान सी आप रुके हुए थे विराजमान थे यहां कहा गृह में मने ममा मेरे घर में थे कैसे थे लेकिन समस्या ये है घर में आए रहे अठाठ से रहे एसी में सोते रहे खा पी करके तब तो कोई समस्या नहीं थी तब तो मुझे चिंता भी नहीं था ना पत्र बच्चों घबराहट होती लेकिन आप जो थे अनस्टन बिना खाए पिए हे ब्रह्म हे पूज्य ब्राह्मण देवता पतिथि ही सन न खाए पिए रहे और नौकर चाकर हो बिना खाए पे रह गया तो कोई आपत्ति नहीं है ना नौकर लोग नहीं भी खा के रहें क्या फर्क पड़ता लेकिन आप तो अतिथि बन के आए हो आएंगे नमस्कार नमस्कार करने योग्य तस्मात इसलिए नमस्ते ते मने तुभ्यम नमस्ते भगवत आपको हमारे नमस्कार हे ब्रम्न स्वस्ति भद्रम्य अस्तु हे ब्रह्म हे ब्राह्मण देवता मेरा कल्याण हो वे भद्रम्य अस्तुत इसलिए भवतो अनाशन मद गृहवास निमित्ता दोषा तत्प्राप्ति उपशमेन भद्रम्य अस्तु ऐसा स्वयं बात बताएंगे वाषिक आपका अनुग्रह से ही मेरा भद्रम हो गया है कोई जरूरत नहीं है कि आप देखने से लग रहे हैं प्रसन्न है आप प्रसन्न है नहीं है बालक मैं दुखी है इसीलिए आगे जवाब यद्यपि से बोलेंगे लेकिन शब्दार्थ कर दे रहे हैं पैर भगवतो अनशने न आपके अनशन के द्वारा मेरे गृह में वास वासन पूर्वक अनशन अनशन पूर्वक मेरे घर में वास निमित्त जो दोष है यह दोष से प्राप्त होने वाला जो भी हमारा नुकसान अभद्र है उसको उपमेन भद्रम अभद्रों का उपशम पूर्वक भद्र का संपादन हो गए प्रत्यवाय रूपा दोषात् कर दिया प्रत्यवाय रूपा दोषा जिसके बारे में पत्नी और अमात्यों ने आशंका की थी उन प्रत्यवाय रूपी दोषों का निवारण हो जावे एक तदर्थ में निवेदन कर रहा हूं भद्रम्यस्तु यद्यपि भगवद अनुग्रह सर्व मत यदि आपके अनुग्रह मात्र स्वाभाविक ब्राह्मण ने आप। आपका स्वभाव ऐसे ही होता है दया है ना कृपाशील स्वभाव है आपकी ब्राह्मण इतना आसानी से वो क्रोध में नहीं आते आकर अभिशाप नहीं देते ब्राह्मण के नो समय लगते, बहुत सोचते हैं समझते हैं जब देखते बिल्कुल अगला आदमी अधर्म की ओर इतना ज्यादा बढ़ गया तब उसको उसको धर्म की ओर लाने के लिए अभिशाप देते हैं, वो भी उसके भला के लिए कर। शादी इस अभिशाप के माध्यम से उसकी जो द्रविमान थोड़ा नियंत्रण में आ जाएगा और संमार्ग में चल जाएगा तो उसका कल्याण हो जाएगा इस भाव से ही ब्राह्मण का अभिशाप दिया है तो दिया है आज सारे पुराणों में कथाओं में आप देख सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं धर्म का हित में उस व्यक्ति का स्वहित में ही सदा किया है इसे श्राप का फलीभूत तो देखते हैं कथन वहां पर सब यही मिलता है उसको खुद का उसका भी भला हो जाता है और उसके माध्यम से संसार का भला हो जाता है ये देखने को और संत कुमार ने साप दे दिया जय और विजय को है ना क्या हुआ संत कुमार का क्या लाभ हुआ उसमें उसका अपना क्या स्वार सिद्ध हो रहा है वो तो ब्रह्मिष्ट है जिस बारे कहानी सुना है ना पार्वती ने उनको ऊँट बना दिया तो वे मस्त थे खुश थे कह बहुत अच्छा हुआ माथा आपने हमें ऊंट बना दिया बहुत ही बढ़िया कहानी? याद है बताया था नहीं है। एक बार ऐसे घटना फिर सुन लो जो याद नहीं है शिवजी और पार्वती जा रहे थे उस स्थिति में जो है ये चार भाई बैठे हुए थे और ने शिवजी को प्रणाम नहीं किया तो पार्वती नाज हो गई है मेरे पति का अपमान सन कैसे होगा उसने अभिशाब्दी घूंत सब खड़े खोपड़े में उठाकर बढ़े नमस्कार नहीं कि झुका नहीं शिवजी के सामने ऐसे तुम सब ऊंट बन जाओ आप जब शिव जी जान के होने दिए भर तुमने क्या कर दिए तुम महान ज्ञानी लोगों को ऐसे कर दिया तुमने ठीक नहीं किया यहाँ आप अपमान कर रहे थे तो फिर खैर चलो कोई बात नहीं अभी एक प्रसाद कर देती है, स्त्री शक्ति है मातृशक्ति है क्या करें चलो साल भर घूमते फिरते वहीं लाए जान करके पार्वत तो पार्वती से कहे कि की दे से तुमने जो श्राप दिया एक साल हुआ इनकी जिंदगी कैसे कटी तो माता ने पूछा अब तो आप तुम लोगों की घट गया कि नहीं घट गया अभिमान तो थी नहीं पहले घटने का प्रश्न उठता लेकिन आपने जो वरदान दिया बड़ा हमारे आनंद वरदान और क्या पहले तो ब्रह्मचारी थे जनऊ थी छोटी था दीक्षा हुई नहीं थी पर तो करूं तो डा पड़ता था सो जाऊं तो लगाना पड़ता है हाथ धो पैर धो बड़ा था आप ऊंट बनाकर बड़ी कृपा कर दी है आप कहीं भी खड़े खड़े कोई कुछ बोल ही नहीं सकता नहाना है ना धोना है न हाथ धोना न पैर धोना बड़ा आनंद से जी रहे हम लोग इस माता ऐसे हमें ऐसे ही रहने तो बड़ा प्रश्न है यह तो भाई गुरु से सापम अर्जुन से वरम वाली बात हो गई तो फिर वापस तुरंत शत कुमार बना देखे वापस आप लोग बालक बन जाओ तो फर्क क्या पड़ना है ब्रह्म ज्ञानियों कोई फर्क नहीं पड़ता बल्कि हर चीज में अच्छाई ही ढूंढ वो अभिशाप उनके लिए वरदान प्रकट हो जाए ऐसे जो महान संत कुमार लोग उन्हें भी अभिषाप दिया तो किसने दिया होगा से जगत में कल्याणित तो वो उसे तो भगवान राम का अवतार हुआ कृष्ण का अवतार हुआ वरा अवतार हुआ सारे अवतार जो हुए हैं उनके अभिशाप के वजह से सारे जगत आज उस तो राम कृष्ण और गोपास नगर करके अपना कल्याण कर ले रहे कि नहीं कर ले रहे ये ब्राह्मणों की विशेषता होती है इसलिए एक तो अनायास बिल्कुल उनके मुख से कभी शाप तो निकलती नहीं हुई है कलूंगी ब्राह्मण से निकलता है इसलिए असर भी नहीं होता उस कि वे भी, भी खीमतापूर्वक दे देता है तो असर होना में नहीं होता असर होने के लिए दम है, किया और अपने स्वार्थ या अपना हानि को लेकर के कोई अभिशाप धर्म हित हित में और हित में और यदि अभिशाप देते हैं तो वो सफल हो जाता है इसे कहते हैं कि भाई यद्यपि भगवान अनुग्रह ने सर्वम स्वस्थ से आपके अनुग्रह से मेरा सब स्वस्थ होनी है सुखावान से भद्रमेव अधिक प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा स्वच्छ डर के कर रहा हूं ये कुछ आपकी अधिक प्रसन्नता के लिए अनशन उषिता एक एक, एक, एक रात्रि प्रति बिना भोजन के विवास के वे एक एक रात्रि के प्रति तीन वरांग्र निश्व अभिप्रेता स्वत्ता मुस्य की प्रार्थना कर लें ले पंचमी क्यों हुआ उस पर विचार चल देखे